पूर्णमन पूर्णमद पूर्णा पूर्णमुद्च्य पूर्णश पूर्णम श्रीमद भगवत कता त्रयोदश अध्याय दीप्ती श्लोक के पर विचार चल रहा था जिसमें सिद्धांजलि सिद्ध किया था दीप्य श्लोक में अविद्यादि दुखित आदि न ज्ञात क्षेत्र पुष्यति ज्ञात अंत में क्योंकि जो ग्यय ही होता है ज्ञाता ज्ञाता ही होता है ज्ञान ज्ञाय और ज्ञाता भिन्न होते हैं तो ज्ञ का धर्म ज्ञाता में आ नहीं सकता क्षेत्र आदि जो है ज्ञ में है अविद्या शरीर तक जितने पदार्थ हैं सब क्षेत्र कोटि में आते हैं उसको जानने वाला आत्मा है तो ज्ञाता तो ज्ञाता ही है ज्ञान ज्ञा है तो ज्ञान का धर्म से ज्ञाता दूषित नहीं होता अन्य के धर्म से अन्य व्यक्ति दूषित नहीं होता ये जो कहा था इसको सहन न करता हुआ पुरवादी संका करता ही कहना है ज्ञातुर आत्मनो न कि अमृष्यवाण संगत है ज्ञाता आत्मा कोई दोष नहीं आएगा गेय का धर्म है सारे दोष दुखित्व आदि दोष गेय में है ज्ञाता में नहीं है अन्य का दोष जो होगा अन्य में नहीं आ सकता ये सहन न करता हुआ सिद्धा कहा था उसका सहन न करता हुआ गुरुवादी स करता है कहा अनु अयम दोष है यही दोष है गुरुवादी ने कहा क्या दोष ये दोषवत् क्षेत्र विज्ञातृत्वम दोष वाला जो क्षेत्र है जिसमें दोष है दुख आदि दोष भरे हुए हैं उसका ज्ञाता आत्मा है भगवान ने यही कहा शरीर हम कौन थे अक्षत्र प्रतिविधि ये तद्य व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्र की तद जो इसको जानता है इस शरीर को क्षेत्र को जानता है कहा तो उसको विज्ञाता वो बना हुआ है तो दोष वाला जो क्षेत्र है उसका विज्ञाता आत्मा हो रहा है यही दोष है आत्मा दोषी को जान रहा है दोष वाला क्षेत्र उसको एक आता है ननु अयम वो दोष है ये तो दोष है आत्मा में क्या यह दोष व क्षेत्र विज्ञात तो दो, दोष वाला क्षेत्र है दोषवान है क्षेत्र उसका विज्ञाता भिग्यात, आत्मा है उसे विज्ञात धर्म आया ही दोष है उसको जानना ही दोष है ये शंका उठा ही ठीक है मैं कहते हैं किम ज्ञातृत्व ज्ञाता में रहने वाला धर्म ज्ञातृत्व धर्म क्या मानते हो किसको ज्ञातृ मानते आत्मा में जो ज्ञातृत्व बांटे क्या है ज्ञान क्रिया कर्तृत्व ज्ञातृत्व ज्ञान क्रिया को करने वाले को ज्ञाता तो धर्म वही है ज्ञाता वही है जो ज्ञान को ज्ञान भी एक क्रिया ज्ञा धातु धातु मात्र क्रियाार्थ होते हैं जैसे भू धातु सत्ता अर्थ है, है। ज्ञा भी है तो ज्ञा धातु भी ज्ञा अवबोधन है ज्ञान्य अर्थ में धातु है तो ज्ञातृत्व माने ज्ञान क्रियाकर्तृत्व ज्ञान रूपी जो क्रिया ज्ञात धातु का प्रयोग है ज्ञान बना ल्यूट प्रत्येक ज्ञाधातु से तो ज्ञान क्रिया का कर्ता होता है यही ज्ञातृत्व है अथवा ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप को ज्ञातृत्व कहा गया ज्ञान क्रिया का कर्ता है जैसे जानता है इसलिए ज्ञातृत्व कहा गया उसको ज्ञातृत्व आता है आत्मा में कहा अथवा ज्ञान स्वरूप को ज्ञातृत्व आते हैं स्वरूप ज्ञान को लेकर के नादेह पहला वाला हो नहीं सकता ज्ञान क्रिया को लेकर के आत्मा को ज्ञाता नहीं बना सकते पहला वाला पक्ष नहीं हो सकता तत् और अभिभक्वाद वो स्वीकार किया ही नहीं ज्ञान क्रिया को लेकर के आत्मा को ज्ञान का कर्ता माना नहीं है तत्प्रयुक्त दोषा भावाद तो ज्ञान क्रिया कर्तृत्व से होने वाला दोष था माने दोष वाला क्षेत्र को जानना ये दोष यहां नहीं सकता ज्ञान क्रिया का कर्ता आत्मा है ही नहीं द्वितीय अथवा ज्ञान स्वरूप को ज्ञान क्रियाकर्तृत्व शब्द से कहा स्वरूप ज्ञान को लेकर के द्वितीय ज्ञातृत्व से औपचारिकत्व जो ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञातृत्व गौण प्रयोग हुआ है माने बुद्धि आदि के साथ तादात्म ज्ञातृत्व अश्व बुद्धि का है ज्ञाता बुद्धि है तो उसमें तादात्मा होने से आत्मा को ज्ञाता कह दिया गौण प्रयोग है आत्मा को ज्ञातृत्व मानना गौण प्रयोग मुख्य नहीं है द्वितीय मान देखते स्वरूप ज्ञान को लेकर के ज्ञातृत्व तो मानना है विज्ञान स्वरूप को लेकर तब तो ज्ञातृत्व से औपचारिकत्व तो आदि ज्ञातृत्व तो गौण प्रयोग है क्यों स्वरूप ज्ञान में ज्ञातृत्व तो है ही नहीं तो ज्ञातृत्व तो का गौण प्रयोग हुआ वो तो बुद्धि में तादात्म्य करके लिया गया स्वरूप आता ज्ञातृत्व तो आत्मा में नहीं आता यह ज्ञान मैं जो दोष वाले को क्षेत्र को जानता है इसे दोष आत्मा में दोष है मानना ठीक नहीं यही कारण है न तत्कृतों दोषो अस्थि तो ज्ञान ज्ञानकर्तृत्व रूपी दोष आत्मा में नहीं आता क्यों तो स्वरूप ज्ञान में दोष आता ही नहीं वो तो गौण प्रयोग है ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही ज्ञान ज्ञानकर्ता माना मानना क्षेत्र को जानना मानना ये तो गौण प्रयोग है बुद्धि का धर्म है वो यह आत्मा में आरोपित हुआ ज्ञान का आरोप असत्या में भी क्रियायाम क्रिया उपचार में दृष्टान्तर हो जाए क्रिया न होने पर भी क्रिया का प्रयोग हो जाता है गौण प्रयोग हो जाता है जहां क्रिया नहीं होती हो आत्मा में क्रिया नहीं ज्ञान क्रिया भी नहीं फिर भी ज्ञान क्रिया का आरोप हो जाता है ऐसा असत्या क्रियायाम क्रिया न होने पर भी जिस वस्तु में कोई क्रिया नहीं है वहां भी क्रिया उपचारम दृष्टांत फुटे क्रिया का जो गौण प्रयोग हो ना उपचार में गौण प्रयोग दृष्टांत के द्वारा स्पष्टीकरण कर जहां क्रिया नहीं हो वही क्रिया का गौण प्रयोग क्रिया है करके तो गौण प्रयोग हो जाता है जा। यथा इत्यादि कहा था भाषण में यथा उष्णता मात्र अग्नि है अग्नि में एक ही धर्म दिखता है उष्णता उष्णता स्वरूप ही अग्नि है गर्म स्वरूप जो है अग्नि है उष्णता मात्र अग्नि उष्णता मात्र अग्निमें तप्त क्रिया उपचार अग्नि तपातीय बोलते हैं तो तप संताप धातु तो अग्नि के तो ऐसा तो है ना अर्थ केवल उष्णता है वहां का धर्म अग्नि का धर्म केवल उष्णता है क्योंकि अग्नि तपाती है, तपा है करके बोलते हैं तप संताप संताप तो करता है करके बोला जाता है अग्नि में प्रयोग होता है उष्णता मात्र धर्म होला अग्नि में संताप क्रिया का आरोप होता है ठीक है इस प्रकार है ठीक है यथा उष्णता मात्र अग्नि तप्त क्रिया उपचार तदवत् प्रकार यहां भी है विज्ञान स्वरूप है वह आत्मा ज्ञान करते तो गौर प्रयोग है ज्ञान स्वरूप में ज्ञान करते तो न होता हुआ प्रयोग किया गया जैसे अग्नि में ता, तापन क्रिया नहीं है उष्णता उस है उसमें आत्मा ने वस्तु तो विक्रिया भाव है भगवत अनुमति में दर्शाई आत्मा में वास्तविक कोई क्रिया नहीं है क्रिया का भाव है वास्तविक रूप से देखे तो विक्रिया भावे विक्रिया का भाव होने में भगवती अनुम भगवत अनुमंत्र में भगवान कृष्ण का ही अनुमोदन का देखाते हैं भगवान ने अनुमोदन किया है क्रिया नहीं करें यथात्र इसलिए अधिकार यथात्र भगवता क्रियाकारक फलात्मत्वाभाव आत्मा ने स्वतैव दर्शन भगवान ने स्वयं दिखाया क्रियाकारक फल तीनों नहीं है आत्मा में आत्मा कुछ करता भी नहीं उसे कोई क्रिया होती भी नहीं तजन्य फल भी नहीं आत्मा में क्रियाकारक फल तीनों से रहता है मैंने कारक मान करता नहीं आत्मा किसी कुछ नहीं करता और उसकी क्रिया भी नहीं है कर्म भी नहीं है ने फल भी नहीं ने फल भी नहीं आत्मा में तीनों नहीं है भगवान ने थान थान पर पूर्व द्वितीय अध्याय लेकर अब तक दिखाया है यथात्र गीता या विशेष गीता में भगवत क्रियाकार फलात्मत्वाभाव आत्मा ने स्वतः स्वतः आत्मा में तीनों के तीनों नहीं आरोपित है आत्मा को करता मानना भोक्ता मानना कर्म किया जाने वाला मानना यह सब कल्पना है स्वयं भगवान ने दिखाया है अविद्या अध्याय रूपये क्रियाकार आदि आत्मा ने उपचर्य थे भगवान ने एक अज्ञान के द्वारा आरोपित जो कर्ता आदि कर्ता कर्म क्रिया का, का आरोप होता है आत्मा में वास्तव में नहीं भगवान ने दिखाया श्लोकों में तथा वह कैसे दिखाया तत्र तत्र उन भगवान ने दिखाया है पूर्व में भगवान ने दिखाया आत्मा में क्रियाकारक फल स्वतः नहीं है फिर भी आत्मा में भाषता है अन्य का क्रिया अन्य में आरोप होता है इत्यादि कहा है क्रिया कारक फल जीतने वे आत्मा में गौण प्रयोग होता है कहा भगवान जब जब आत्मा को कर्ता मानते हैं कर्म कर्म करने वाला मानते हैं फल फलभोक्ता मानते हैं सब एक गौण प्रयोग है कहाँ कहाँ दिखाया देखा ए एनम व्यक्ति हंतारम आदि वाक्य में दिखाया हुआ है ए एनम व्यक्ति हंतारम इत्यादि वाक्य में दिखाया है इस आत्मा को जो हंता मानता हो मारने वाला मानता क्रिया क्रिया मानता आत्मा में क्रिया अन्य क्रिया का कर्ता मानता हो वह तो नीजान आती नाइ मन ते बोला है एनम व्यक्ति हंता रम यम मनते हतम जो कर्म मानता है हनन क्रिया का कर्म मानता है ये मुझे मारेगा मैं मरूंगा मानता हो ये दोनों गलत समझते हैं लोग न आत्मा किसी को हनन करता है न किसी को द्वारा मरता है मरता भी नहीं मारता भी नहीं तो हनन क्रिया का कर्ता और हनन क्रिया का कर्म दोनों का निषेध किया भगवान इसलोक को ए नम व्यक्ति हंता रम हतम वह तऊ न भी जान ये दोनों नहीं जानते व्यक्ति आत्मा, आत्मा को मरने वाला जो मारने वाला समझते नहीं जानते आत्मा के स्वरूप को नायम हनती न या आत्मा किसी को मारता भी नहीं मरता भी नहीं किसी से मरता भी नहीं अरे हनंत क्रिया का कर्म भी नहीं होता हनंत क्रिया का कर्ता भी नहीं होता आत्मा आरोपी नहीं दे, देह में तादात करके माना जाता है हनंत क्रिया का करता कर्म शरीर होता है किसी मारने वाला या मरने वाला शरीर होता है इसके क्रिया आत्मा में आरोप करके किया जाता है वास्तविक आत्मा में हनन क्रिया का कर्तृत्व तो कर्म तो नहीं है ऐसा दिखाया भगवान ए नेता स्वरूप में कहा ठीक है देखते चलें। गीता शास्त्र सप्तम अर्थगत है यथा अत्र अत्र अत्र सप्तम सप्तम लगा हुआ है तो इसी अर्थ में कहते गीता में कहा हुआ अर्थ विषय है स्वतैव आत्मा ने क्रियादि आत्मत्वाभावो भगवता शास्त्र यथोक्त तथे व्याख्यात्म तो अस्वा भी संबंध आत्मा में वास्तव में क्रिया क्रियादि स्वरूप का अभाव है क्रिया कर्ता आत्मा तीनों नहीं है माने फल तीनों नहीं है आत्मा में कर्ता भी नहीं कर्म भी नहीं आत्मा किसी को कुछ करता भी नहीं स्वयं कर्ता भी नहीं किसी को मृतक दूसरे से मारा भी नहीं जाता उसको किया भी नहीं जाता फल भी नहीं आत्मा में क्रियादि आत्म अभाव क्रियादि स्वरूप का अभाव बने भगवता शास्त्र भगवान के द्वारा फिर कृष्ण के द्वारा शास्त्र शास्त्र में जैसा कहा गीता शास्त्र में जैसा जैसे भगवान ने कहा तथा व्याख्यात भाष्यकार कर हमने भी वैसे व्याख्या किया आत्मा में क्रिया क्रियाकारक फल नहीं है जैसे भगवान ने दोनों स्थानों दिखाया हुआ उसी प्रकार हमने भी व्याख्या की ये भाष्यकार कथम तरी क्रियादी आत्मा भाती फिर क्रियादि नहीं है माने कर्म भी नहीं है कर्ता भी नहीं आत्मा फल भी नहीं है फिर भाषित क्यों होता है मैं मारने वाला हूं मैं मरने वाला हूं मैं इसका भोगता हूं इत्यादि क्यों भाषित होता है स्फुर्त कैसा होता है जब नहीं है तो ये प्रश्न है उसी उत्तर में कहते अविद्या कहा था कहते अविद्या अविद्या अध्यायते रेवा अज्ञान के द्वारा आरोपित है अन्य के कर्तृत्व तो को अपने आरोप कर रहा अज्ञान के कारण अपना स्वरूप का पहचान न होने से दूसरे के कर्तृत्व तो शरीर आदि के जो कर्तृत्व तो है उसमें अपने में आरोप करता और दूसरे मरता है वह कर्म को अपने में आरोप मैं मरने वाला हूं मानना और दूसरे फलभोक्ता बनेगा जो करेगा भी फल भोगेगा अपने को भोक्ता मानता है अविद्यादि के कारण एक बात अविद्या अध्याय रूप से अविद्या के द्वारा आरोपित है क्रिया कारक आदि जो क्रिया कारक आत्मा में जो आरोप होता है वास्तव में आत्मा में क्रिया भी नहीं कारक भी नहीं कर्म भी नहीं कारक भी फल भी नहीं, नहीं, नहीं है अविद्या के द्वारा आरोपित जो क्रिया कारक आदि आत्मा नहीं उपचर्य थे आत्मा में गौण प्रयोग होता है मुख्य नहीं है तथा उसी प्रकार तत्र तद्र जैसे पूर्व में कहा भगवान ने गीता में व्यक्ति हंत आरोप आदमी दिखाया आत्मा वास्तव में नहीं क्रियाकारक आदि अविद्या के द्वारा आरोपित ठीक इस प्रकार आगे भी कहेंगे अष्टादश अध्याय आदि में ये बातें आएंगी कहा तथा तत्र तत्र बोलेंगे ठीक हमें देखना देख तो, तो नास्ती आत्मने क्रिया आदि वास्तव में आत्मा में क्रिया भी नहीं हमारे कर्म नहीं किसी के द्वारा मरने वाला आदि आत्मा नहीं होता कर्म नहीं आदि से करता भी नहीं आत्मा भूगता भी नहीं आत्मा उपचारात्व भाती गौण रूप से प्रयोग हो रहा है अन्य का धर्म अन्य में प्रयोग हो रहा है जैसे सिंगो बालक बोलते हैं ना ये सिंह नहीं है सिंह का कुछ धर्म यहाँ दिखता है बालक में इसलिए सिंह बोल दिया जाता है अरे कुरर तो सूरत तो दिखता है बालक में सिंगपना मुख्य नहीं है सिंगपना तो जंगल चलने चलने वाले शेर के लिए बोला जाता है बालक को बोला जाता है सूरत और कुरर तो धर्म उसमें जैसा वैसे इसमें इस भी इसलिए कहा जाता है सादृश्य यह आरोपित है यहाँ जैसे वहाँ सिंहत्व आरोपित है बालक में उसी प्रकार यहाँ भी आरोपित है कहाा वस्तु तो नास्ति आत्मने क्रियादि क्रियादि आदि वास्तव में आत्मा में क्रिया आदि कुछ भी नहीं कर्म भी नहीं कर्ता भी नहीं फल भी नहीं आत्मा में उपचारात्भाति गौण प्रयोग से गौण रूप से भाषित हो रहा है तथा उसी प्रकार तत्र तत्र उस प्रकार पूर्व में उस स्थान में भगवान ने दिखाया है पूर्व इसी गीता में तत्र अतीत प्रकर बीत गए जो प्रकरण इसी गीता के पूर्व में चले गए जो प्रकरण भगवताकृत हो भगवान ने वहां वहां पर भगवान ने प्रयत्न किया आत्मा में क्रियाकारक फल नहीं है कहने के लिए वहां प्रयत्न किया भगवान ने इत्याकार तथा इत्यादि कहा था जैसे पूर्व में कहा उसी प्रकार उत्तर में भी भगवान कहेगी इसी गीता में जैसे पूर्व में तिपति अध्याय जी में कहा आत्मा में क्रियाकारक फल नहीं है यह एनम व्यक्ति हंतार आदि श्लोक के द्वारा दिखाया भगवान ने ठीक इस प्रकार आगे भी कहने वाले हैं भगवान उसी प्रकार हमने व्याख्या की है भगवान के शब्द के ऊपर कारक निर्माण्य है तथा तत्र तत्र तुन स्थानों में ये व्यक्ति हता पूर्व कहूं प्रकृते क्रिय पूर्व कहा था व्यक्ति हताम यैनम मनते हतम उभ तो नीजाती न हन्यते कर्म भी न कर्ता कर ने, कर ने, कर ने, ने हरन क्रिया भीने हरन क्रिया कर्ता आत्मा तृतीय अध्याय में कहा था प्रकृति क्रियमाणी गुण कर्माणी सर्वसा अहंकार विमुढ़ करता हूं इतना मान्य थे कहा प्रकृति के गुण सत्गुण तो रजगुण तमगुण है त्रिगुणात्म का प्रकृति है उसके गुण ही प्रकृति के गुण है उसके द्वारा सारे कर्म किए जाते हैं कर्तृत्व तो भोक्तृत्व आदि जो जो होते हैं सब उसी में सारे कर्म कराए जाते हैं पापुण्य जो भी है प्रकृति गुण से किया जाता कराया जाता है अहंकार मूढ़ आत्मा जो अहंकार से मोहित हो गया आत्मा उसमें अहम कर लिया प्रकृति के गुणों में अहम कर लिया शरीर आदि में अहम बुद्धि कर ली जिसने वही करता हम यदि मन्य थे मैं करता हूं मानता है निर्विशेष आत्मा को करता बनाता है कहा शरीर आदि में अहम बुद्धि करके बैठा हुआ जो जो कर्म वहां हो रहा है उस कर्म का ऊपर आरोप कर लेता है ऐसा कहा है तृतीय अध्याय और पंचम अध्याय कहा नादत् कश्यचित पाप हम न चे पर किसी का पुण्य पाप लेते ही नहीं आत्मा कर्तृत् स्वीकार करते, करते, हैं। करते नहीं कर्तृत्व नहीं पुण्य लेने के पुण्य लेने का कर्तृत्व नहीं आत्मा में अच्छा भोक्तृत्व तो भी नहीं पुण्य के प्राप्त खा ले उसको ना देते कश्य पाप हम न चाहे में वो अज्ञान प्रथम ज्ञान हम तेरम ही अंत के द्वारा ज्ञान आवृत तो हो गया आत्मा में कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो नहीं है ऐसा ज्ञान आवृत तो हो रखा है सब मैं करता हूँ भोक्ता हूं मानता है तेरह मुहिं भगवान लेते हैं करके मानते हैं लोग अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो भगवान कुछ लेते नहीं आत्मा कुछ लेता नहीं ऐसा ज्ञान आवृत हो रखा है ठका हुआ है ये मोहित तो हो जाते हैं कि भगवान माने ग्रहण करते हैं या नहीं करते इत्यादि इत्यादि प्रकट ये सुदर्शिता कहा उस इत्यादि प्रकट में पूर्व में आत्मा में क्रियाकारक फल आदि आरोपित है वास्तविक नहीं दिखाया भगवान ने तथा ही वो तो व्याख्यात हम अस्मा विवाद करें उस प्रकार भी भी जैसे जैसे कर के हमने भी व्याख्या की पूर्व प्रकरण जैसे जैसे भगवान ने कहा वैसे वैसे आत्मा में क्रियाकार फलादि नहीं करके हमने भी व्याख्या की वासिकार जीवा। बोलते अस्मा हमने भी ऐसी व्याख्या की कहने कहते हैं न केवल अतीतेशु एवं प्रकरण वास्तव क्रियादि अभावाद आत्म के तद्धिर उगता केवल इतना ही नहीं पूर्व प्रकरण अतीत प्रकरणों गीता में द्वितिया अध्याय पंचम अध्याय जहां जहाँ भी हो वास्तविक क्रिया जो आत्मा में वास्तविक क्रिया कर्म का अभाव है इतना नहीं कहा वास्तविक अभाव है यही मात्र नहीं अभाव आत्मा आध्याश की तद्धि मानी क्रियाकार बुद्धि आत्मा कर्म बनता है कर्ता बनता है अथवा भुक्ता बनता है ये बुद्धि तद्धि मानी वो बुद्धि भोक्ता केवल इतना ही मात्र नहीं न न उगता केवल इतना ही मात्र नहीं कहा पूर्व प्रकरण में कहा हो आत्मा में क्रिया कारक फलादी नहीं है करेंगे पूर्व प्रकरण का ये बात नहीं आगे भी कहेंगे भगवान इस बात को किंतु कहा किंतु बक्षमाण प्रकर आगे जो कहे आने वाले प्रकरण हैं गीता में ही इन प्रकरणों में भी तथा वह भगवत अभिप्राय उसी प्रकार के भगवान का जैसे पूर्व में अभिप्राय था आत्मा में क्रियाकारक फलादि नहीं आए इसी प्रकार का अभिप्राय भगवान का आगे भी आने वाले बात क्या आएंगे दर्शन हम भविष्य उसी प्रकार के होगा अभी वही अभिप्राय दिखाएंगे भगवान उत्तरे सूच करके कहा था भाष्य मैं कहा था उत्तरे सूच प्रकरण ऐसो आगे जो प्रकरण आने वाले हैं अभी तो हम त्रयोदश अध्याय में बैठे हैं आगे के जो प्रकरण आएंगे दर्शे श्यामा हम उसी प्रकार कहेंगे भगवान के जैसे जैसे श्लोक आएंगे आत्मा में क्रियाकारक फल आदि नहीं करके बोलेंगे भगवान वहां हम भी उसी प्रकार दिखाएंगे भाषिकारी बोलते हैं आगे एक प्रक्रम आत्मा में क्रियाकार फलादि का अभाव है यह सिद्ध करेंगे हम भी भगवान के वाक्य के आधार पर भाषिकारी ने कहा ठीक है हमें कहते हैं आत्मने वास्तव क्रियादि भावे अद्यासाच तत् सिद्धौ कर्मकांड अविद अधिकारित तो प्राप्त विद्वान ज्ञावा कर्म आरभता इत्यादि शास्त्र पूर्वादिशंका करता है आत्मा में वास्तविक क्रिया आदि का अभाव हो क्रिया भी नहीं कर्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं होता हो आत्मा वास्तव में आत्मा ही वास्तविक क्रिया वास्तविक क्रिया का अभाव होने पर क्रिया आदि का अभाव होने पर अध्यासाचा अध्यास है आरोप है आत्मा में वास्तविक नहीं है अध्यासाचार तत्व अज्ञान के द्वारा आरोप के द्वारा आत्मा में क्रिया आदि सिद्ध हो रहे हैं वास्तविक नहीं है आरोपित है अध्यासा तत्सिद्ध क्रियाकार आदि सिद्ध हो आरोप से सिद्ध है आत्मा में वास्तविक नहीं है कर्मकांड से अविद्युत अधिकारित्व तो प्राप्त हो कर्मकांड भाग होगा ना वेद का जो कर्म अमो भेजेता अमो वेजा अमो भेजा आदि कर्मकांड भाग किसको होगा कर्मकांड से अविद्युत अधिकारी तो अज्ञानी अधिकारी प्राप्त होगा अज्ञानी करेगा कर्मकांड फिर स्थिति में क्या होगा वो जो श्रुति आती है विद्वान एजेता आदि श्रुति का विरोध हो जाएगा कौन कर्म करेगा ज्ञानी कर्म करे बोल रहा विद्वान एजेत विद्वान कर्म आर्भेद विद्वान कर्म करे विद्वान याग करे ऐसा जो वाक्य है उसके साथ विरोध हो जाएगा यदि ज्ञानी कर्म नहीं करेगा आरोपित वास्तविक नहीं है तो अज्ञानी कर पाएगा कर्म कांड जो वेद है उसका तो उस स्थिति में वेद का अप्रामित हो जाएगा विद्वान एजेता विद्वान कर्म आरवे तय श्रुति है ये पूर्वादी कह रहा है आत्मा नहीं वास्तविक क्रिया आदि वास्तव में क्रियाकार फलादि का आत्मा में वास्तविक अभाव है जैसे गीता में भगवान ने कहा आगे भी कहने वाले हैं वास्तविक अभाव हो तो अध्यासात्रता सिद्ध अध्यास आरोप के द्वारा ही क्रियाकार आदि आत्मा में सिद्ध वास्तविक नहीं है ऐसा होने पर कर्मकांड से जो कर्मकांड भाग है वेद में अब विद्वत अधिकारी प्राप्त हो उसका अधिकारी अज्ञानी होगा ऐसी प्राप्ति होने पर विद्वान ये जो ये जो वाक्य का विरोध आ जाएगा अज्ञानी को कर्म करे को नहीं बोला ज्ञानी कर्म करे कहा हुआ विद्वान एजेता ऐसा वाक्य है अज्ञातवा कर्म आरवेद जान करके कर्म करे माने, जानने वाले ज्ञानी होगा ना जानने वाला ज्ञातवा कर्म आर्वेद और कर्म करे ये वाक्य है इन वाक्यों का क्या होगा इत्यादि शास्त्र विरोध शास्त्र का विरोध आ जाएगा मान आत्मा में आरोपित कर्वादि मानेंगे वास्तविक नहीं मानेंगे तो ज्ञानी कर्म करेगा कर्म का अधिकारी होगा ज्ञानी नहीं होगा फिर ये जो विद्वान एजेता ज्ञातवा शास्त्र कर्म आरभता इत्यादि वाक्य का विरोध आ जाएगा ये शंका पूर्वी कहा तो तो अंत तो तो तब तो महाराज यदि आत्मा में क्रियाकारक आदि फल नहीं है अंत तरी तब तो आत्मा क्रियाकारक फलात्म का या स्वतः अभाव है आत्मा में क्रियाकार आदि जो फल हैं क्रियाकारक फलस्वरूप स्वतः नहीं आत्मा देरी ऐसे अभाव होने पर विद्या अध्यारोपित्व स्वतः नहीं अज्ञान से आरोपित मानने पर क्या स्थिति आएगी कर्माणी अविद्वत जो कर्म जो भी होगा शास्त्र विहित कर्म अज्ञान के द्वारा अज्ञानी के द्वारा कर्तव्य बनेगे वो न विदुषाविति प्राप्त हो ज्ञानी को नहीं होगा कर्म का ज्ञानी कर्म न करे ऐसी स्थिति आ जाएगी ऐसे होने पर क्या दोष आएगा विद्वान यज्ञ इत्यादि जो कहा था विद्वान एजेता ज्ञातवा कर्म आ रहे सूर्य का विरोध आएगा माँ तो ज्ञानी को लेकर बोला उपर्ववादी ये बोलता है जो विद्वान ये जयता कौन कर्म करे ज्ञानी और ज्ञातवा कर्म आ रहे हो तो ज्ञान करके कर्म करे ऐसा आया कि सूर्य का विरोध होगा अज्ञान ही कर्म करता हो आज वास्तविक ज्ञानी नहीं करता हो ऐसे आए वास्तविक नहीं आए ज्ञानी में कर्म तो श्रुति का विरोध होगा पूर्ववादी कहा तो सिद्धांत कहते हैं सत्यम करके बोलते हैं है शास्त्र से व्यतिरिक्त विज्ञान अभिप्राय जो विद्वान एजेता वाक्य है ना क्या कितना अभिप्राय वह शास्त्र का जो विद्वान एजेता ज्ञातवा कर्म ये श्रुतियों का कितना अधिकार क्या है क्या है उसके हमारे शरीर से पृथक आत्मा है इतना जानता है, वो व्यक्ति कर्म करे अर्थ है मैं करता हूं उस शरीर में होकर फलभोक्ता पर यह है उसका किंतु आत्मा को शरीर से पृथक मानता इतने अंश में वहां चर्ता विद्वान एजेत आदिश्रुति न कि आत्मा को जो क्रियाकार फल शून्य आत्मा का ज्ञान नहीं होता वहां कर्तृत्व तो विषय विशेष तो ज्ञान होगा उसको शरीर से मैं भिन्न हूं ये शरीर में रह करके अभी कर्म कर रहा हूं उस शरीर में होकर के फल भोग इतना ज्ञान मात्र वहां ज्ञान विद्वान का शब्द है शरीर में आत्मबुद्धि यदि है तो कर्मने कर्मने कर कर्म ने पारलौकिक कर्म नहीं कर सकता शास्त्रीय तो कर्म नहीं कर सकता क्यों शरीर तो भस्मीभूत होने वाला है तो पारलोक कर्म किस आधार पर करेगा किस विश्वास से करेगा वह फल मिलेगा वह पहुंच जाएंगे तो फल क्या मिलेगा तो कर्मकांडी जो होते हैं माने सामान्य आत्मा को इतना ज्ञान होता है कि शरीर से भिन्न है आत्मा मैं भिन्न हूं इस शरीर में बैठकर भी कर्म करता हूँ उस शरीर में बैठकर कर फल भोगे इतना ज्ञान होता उनको यही है यहाँ पर विद्वान योजित में इतने अंक समय माने ज्ञानी कहा गया विद्वान सब इतने अंक समय उस रुत यही सिद्धांत का कारण है व्यतिरिक विज्ञान है। शरीर से पृथक विज्ञान है आत्मा संबंधी पृथक विज्ञान है मैं भिन्न हूं इतना ज्ञान मात्र से कर्मकांड में चर्चा व्यक्ति वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा की आवश्यकता नहीं वहा शुद्ध आत्मा की चर्चा नहीं है विद्वान ये जेते मानी ये कहना है व्यतिरेक विज्ञान व्यतिरक मानी किससे पृथक शरीर से पृथक आत्मा ये अभिप्राय है वह श्रुति का असनायादि अधित आत्त जो असनादि भूख प्यास से रहित जो आत्मा है वेदांत तो प्रतिपाद्य आत्मा है सड़ अभाव सड़ विकार अभाव आदि जो आत्मा है उससे जो उसका अभाव होगा जिसमें विद्वान एजेत श्रोते में एजे तक मैं केवल उस व्यक्ति को कर्मकांडी को इतना ज्ञान है शरीर समय पृथक हो इतना ज्ञान है किन्तु मैं असनादि से पृथक ऐसा ज्ञान नहीं है भूख प्यास आदि धर्मों से अतिरिक्त हूं ऐसे ज्ञान नहीं होता उनको मैं करता हूं भोगता हूं ऐसा ज्ञान है उनको उतने मात्र है असनाधि आत्मा से अतिरिक्त जो ज्ञान है शरीर से भी आत्मबुद्धि अलग है और असनाधि आत्मा में भी आत्मबुद्धि नहीं हुआ है जिनका असनात्मिक पाता से रहित आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं है ऐसे जो बीच के हैं उनके लिए कहा विद्वान देता ज्ञातवा कर्म आर भेत यह कर्मकांड अधिकारिता कर्मकांड अधिकारिता उतने में ही है वेदांत प्रतिपात नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा का ज्ञान होना आवश्यकता नहीं है कर्मकांड के लिए ऐसा शुद्ध बुद्ध आत्मा का ज्ञान हो कर्मकांड कर नहीं पाएगा तो भोक्तृत्व को लेकर चलता है वो और शरीर से पृथक जानता है अपने को तभी पारलौकिक कर्म कर पाएगा यदि शरीर आत्मा है तो पारलौकिक कर्म नहीं कर सकता शरीर ही भस्मीभूत होने वाला है तो इतने मात्र में वह विद्वान ये जैता ज्ञातवा कर्म आर्व्यता स्त्रुति तैक्त आता है एक कहा अधिकारिद्धांत कर्म का अधिकार अज्ञानी में एक कैसा अज्ञानी है बिल्कुल शरीर में आत्मबुद्धि वाला भी नहीं है शरीर से पृथक आत्मबुद्धि वाला है कंतु वेदांत प्रतिपादित जो असराध्य अतीत आत्मबुद्धि भी नहीं है कर्ता भोक्ता विशेष कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो विशेषात्म बुद्धि वाला है वे कर्म कार्य का अधिकारी होता है स्वीकार करते सत्यम करके सिद्धा ने कहा ठीक है आप ठीक कह रहे हैं अज्ञानी कर्म करेगा ठीक कह रहे सत्यम एवं प्राप्त ठीक प्राप्त है अज्ञानी कोई प्राप्त हो रहा है कर्म अज्ञानी माने दे देहात्म बुद्धि वाला अज्ञानी नहीं है से पृथक मानता है आत्मा को किंतु कर्तृत्व तो, तो विशिष्ट बुद्धि है उसकी ऐसे वाला कर्म करता है सत्य भी कहा कथम अज्ञा से कर्माधिकारित तो ऊपर फिर कैसे अज्ञानी को ही कर्माधिकारी तो कैसे सिद्ध हुआ है फिर ये शंका करके ए तदेवता इसी बात को आगे भी चाहेंगे ए तदेवता वहां व्याख्या करेंगे इस बात को अज्ञानी को ही कर्म प्राप्त है अज्ञानी बने देहात्म बुद्धि भी नहीं है वो चारभाग जैसा नहीं शरीर को आत्मा मानता वैसा भी नहीं है और वेदांत तो प्रतिवाद जो असा आदि धर्म से रहित जो आत्मा को वही नहीं जानता बीच में है शरीर से पृथक आत्मा को समझता है किंतु तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आदि विशिष्ट आत्मा समझता है वही अज्ञानी कर्म के अधिकारी होता है ये हम अगर नहीं देहमृताप सक्यम तिक्तु कर्मान शे आदि उस श्लोक की व्याख्या में हम कहेंगे भाषिकारी कहेंगे अष्टादश अध्याय एक इसी बात को बताएंगे हम आगे कर्म करने वालों के लिए नहीं, नहीं देहवृता सत्यम त्यक्तुम कर्माण्य से सद यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित वित्तीय कहा देह में आत्मबुद्धि जिसकी है अभी मैं मनुष्य हो बना है जिनमें मेरा यह कर्तव्य बनता है मैं मनुष्य वैसा समझता हो नहीं देहवृता देह को भरण पोषण करने वाला जो होगा देहाधारी है उसके सारे कर्म त्याग्रह संभव नहीं है त्यकुम कर्माणी अशेष सदा सारे कर्मों का त्याग्रह संभव नहीं है फिर यस तो कर्म फल त्यागी क्यों त्यागी उसको कहा जाता है कर्म त्याग तो संभव नहीं है देव देह अभिमान है जब तक कर्म को त्याग कुछ न कुछ करेगा शास्त्र भी हित तो कर्म नहीं करेगा तो शास्त्र निषिद्ध कर्म करने लग जाएगा कुछ किए बिना रह नहीं सक सकता ही क्योंकि न जा तुख पक्ष आया कुछ भी किए बिना कुछ रह ही नहीं सकता तो देहा द्वारा कर्म त्यागना तो संभव नहीं है पूरे के पूरे कर्म त्यागना किंतु कर्म का फल का जो त्याग कर देता हो मैंने निष्काम भाव से कर्म करता हो उसी को त्यागी कहा जाता है कर्म त्यागी को त्यागी नहीं कहते कर्म करता हो शास्त्रीय कर्म फल त्यागता हो उसी को त्यागी कहा गया यस्तु तो कर्म फल त्यागी सत्यागी अभिधेयत है जो कर्म के फल त्यागी होगा फल को त्याग देता हो मैं भोगता हूं बना रखता हो उसी को त्यागी कहा जाता है इस श्लोक में हम इसकी व्याख्या करेंगे कर्म में अज्ञानी के अधिकारी है व्याख्या करेंगे तो दर्शक हम, हम, हम दिखाएंगे इस बात को अज्ञानी ही कर्म के अधिकारी अज्ञानी माने पूरा देहात्म बाद भी नहीं है, और वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा जो शुद्ध बुद्ध आत्मा में भी पहुंचा नहीं है बीच पे है वो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो विशिष्ट आत्मा को मानता है कर्म के अधिकारी वही होता है ये हम सिद्ध करेंगे ज्ञानी नो ज्ञान निष्ठायाम अधिकार है ज्ञानी जो होगा ना आत्मविता पुरुष वेदांत प्रतिपादित जो आत्मा उपनिषद प्रतिपादित आत्मा उसके जानने वाला जो होगा हो। ज्ञान निष्ठायाम अधिकार है उसका तो किसमें स्थिति में अधिकार है ज्ञान में ज्ञान में निरंतर रहना हम परमाशाव यही अधिकार है उसका कर्म करने का अधिकार नहीं उसको। तो, तो है उसको निष्ठांतरें तो अन्य निष्ठा कर्म में निष्ठा हो जिसकी दो निष्ठा है लोके सुधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता सांख्य योग्य न योगी नाम सांख्या ना, ना, सांख्या ना, कर्म सांख्यान ज्ञान योग्य ना सांख्यान कर्मयोग योगी नाम बोल के आय तृतीय अध्याय दो ही तो निष्ठा होती दो ही स्थिति है चाहे ज्ञान में रहता होगा चाहे कर्म में रहता होगा दो ही तो है अन्य क्या गति गति कोई भी नहीं है दो ही है तो ज्ञानी के ज्ञान निष्ठा में अधिकार है कर्म में नहीं है और निष्ठांतर है तो अज्ञा से अन्य निष्ठा कौन है ज्ञान को छोड़ कर्म जो निष्ठांतर कर्म है वो अन्य कर्म निष्ठा में तो अज्ञानिक अधिकार है ज्ञानिका नहीं वह भिन्न भिन्न अधिकारी है निष्ठान अधिकार ऊपर चला अज्ञानी का अधिकार है कर्मनिष्ठा में ज्ञानी का तो ज्ञान निष्ठा में अधिकार है कर्म में नहीं है और कर्मियों के लिए कर्म निष्ठा में अधिकार है ज्ञान में नहीं है ये कहा उपस प्रकरण उपस का जो प्रकरण आएगा दो प्रकार की निष्ठा आगे भी कहेंगे भगवान जैसे द्वितीय अध्याय के शुरू में कहा, कहा था उस प्रकार तृतीय अध्याय के शुरू में कहा था उसी प्रकार आगे भी अष्टादश अध्याय भगवान बोलेंगे विशेषत सतो भविष्यति, भिन्न भिन्न अधिकार है ज्ञानी का ज्ञान निष्ठा में अधिकार है कर्मियों का कर्मनिष्ठा में अधिकार है जब असनायादि अतीत आत्मा में पहुंच चुका है जो उसके लिए ज्ञान निष्ठा में अधिकार है उसी में रहना है कर्म करना उस स्थिति में कर्म हो ही नहीं सकता उससे और देहा भिन्न आत्मा है कर्ता भोगता है ऐसा समझ रहा है आत्मा को वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा को नहीं जानता और देहा से पृथक भी जान रहा है ऐसी स्थिति कर्म में कर्मों कर्मनिष्ठा में अधिकार है उसको तो परलोक संबंधी कर्म करता रहेगा वो ये अधिकार के बारे में आगे हम कहेंगे बातें कहा भिन्न भिन्न अधिकारी हैं दोनों ये कहेंगे कहा कहेंगे तो कहा तो सर्व इत्यादि सबसे कहा था सर्वशास्त्रार्थ उपसंगार पर पूरे गीता के जो शास्त्र का जो अर्थ है गीता शास्त्र का विषय है उसको उपसंगार जो प्रकरण आएगा आगे यानी क्या आएगा सिद्धिम प्राप्त हो यथा ब्रह्म यथाप्लोभ तथा यथाप्रोति तथा निबोध हमें समाश ही नहीं वे कंती निष्ठा ज्ञान से अपरा है जो सिद्ध कर्म करते करते सिद्धि प्राप्त हो गया वो मानी ज्ञान में पहुंच गया जिस काम बाप से कर्म करते करते ज्ञान में पहुंचा हुआ सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म यथापनोति तथा कहा निबोध हमें कहा था तथा निबोध हमें कहा उसको जिस प्रकार वो प्राप्त करता उसको मुझे समझो मेरे से, से जानो ये कहा हुआ है तथा अपनोतिबोध हमें कहा उस प्रकार प्राप्त करता है मेरे से जानो क्या है तो यही कहना यही है समाज से उसको मैं संक्षिप्त से कहूंगा समाज से नौनते हैं निष्ठा ज्ञान से अब ज्ञान की जो परम निष्ठा है परम स्थिति है उसको बताऊंगा तुम से से से तो निश्टा, कर्म से ज्ञान होगा जिसका अमुभाव से कर्म से ज्ञान होगा ज्ञान से जो अंतिम स्थिति में पहुंचेगा व्यक्ति उसको मैं बताऊंगा ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा से आगे ज्ञान निष्ठा है पहले कर्म चाहिए चाहिए इस जन्म का हो चाहे गुरु जन्म हो जिसका अनुभाव से कर्म चाहिए फलाभिलासा रहित होकर के कर्म होना चाहिए तभी आगे जाकर आंतर्ग शुद्धि शुद्धि के माध्यम से ज्ञान होगा और ज्ञान से परमनिष्ठा ज्ञान में निष्ठा बन जाएगी अहम प्रमाश भाव रहेगा ये बातें मैं बताऊंगा हमारे कर्म भी अनुपाधेय नहीं है उपाधेय है पूर्वावस्था में ज्ञान होने के पश्चात आवश्यकता नहीं है जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कर्म की सकता है ये हम बताएंगे कहा तदैव अनुग्राम उसी को बोलते हैं क्या है वो सिद्धि प्राप्त होने पर ब्रह्म को प्राप्त करता है क्या जिस प्रकार ब्रह्म प्राप्त कर रहे हैं मेरे से जानो बोल रहे हैं क्या है वो समाज है मैं संक्षेप से बताऊंगा भगवान कहते हैं विस्तार तो है ना उसका समाज है ही नहीं भगवानी है अनिष्ठा ज्ञान से आप ज्ञान की जो परम काष्ठातिथिति है उसमें बताऊंगा कहा जीव ब्रह्म और एक ऐक्य अवयोग न किंचित अवध्यम इतिपा जीव और ब्रह्म के ऐक्य स्वीकार करने पर इस श्लोक में जैसे कहा क्षेत्रगम चापिमान के बताया होगा जीव ब्रह्म और ऐक्य अवयोग जीव और ब्रह्म की एकता स्वीकार करने पर न किंचित अवध्यम कोई भी दोष नहीं आता इसमें कोई दोष नहीं कोई दोष नहीं आता संसार भाव का प्रसंग भी नहीं आएगा ईश्वरी संसारी बनेगा दोष भी नहीं आएगा जीव ब्रह्म को एक करने पर ब्रह्म ही संसारी बन जाए एक हुआ है अथवा मान जीव को परमात्मा रूप होगा तो पर एक हो जीव रूप से देखेंगे तो संसारी और परमात्मा रूप से तो असंसारी संसार का भाव भी होने के प्रसंग कोई दोष नहीं आता परमात्मा को संसारी होना दोष भी नहीं है संसारा भाव का दोष भी संसार भी चलता रहेगा परमात्मा असंसारी रहेगा जीव ब्रह्म के एक मानने पर भी अज्ञान और ज्ञान को लेकर को अज्ञान काल में संसार ज्ञान काल में संसार का भाव दुरुस्त हो जाएगा ये कहा जीव प्रमुख ऐक्य अभिग्र में जीव ब्रह्म की एकता स्वीकार करने पर ना किंचित अवध्यम कोई भी दोष नहीं है अवध्यमान दोष होता है निरबध्यम दोष होता है दोष नहीं कोई भी दोष नहीं है उपसंकर जी कहा अलम कहा इसका बस बस करके बोलते हैं। अलम माने बस पर्याप्त है इतने कहना यही है अलम यह बहुप्रपंच ने ना अलम इसमें ज्यादा विस्तार करने से आगे कहना यह हम बताएंगे आगे अष्टादश भी इसी बात को बताएंगे इसलिए यहां ज्यादा विस्तार करना ठीक नहीं यदि उपसंभते इस प्रकार उपसंगार किया जाता वाक्य को मेरे द्वारा भगवान वास करते अब क्षेत्र और क्षेत्र दो चर्चा और दोनों को ज्ञान को ज्ञान का तीन बातें बताना है ये प्रतिज्ञा करके आए इधम शरीर हम कौन थे ये क्षेत्र में तिविधि यह शरीर को यह कौन थे कौनते पुत्र जो क्षेत्र कहा जाता है ये तद्य व्यक्ति जो इसको जानता हो क्षेत्र को जानता हो क्षेत्रज्ञम इत भी था उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं उसको क्षेत्रज्ञ को जानने वाला उस व्यक्ति को शरीर को जानने वाला जो है बैठा है उसको क्षेत्रज्ञ करके कहते हैं लोग प्रवृत्ता लोग ऐसा कहते हैं ये कहा हुआ है और वो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है क्षेत्रज्ञ चापी माम स्वरूप ही समझो क्षेत्रज्ञों को सर्वक्षेत्र सारे क्षेत्रों में जितने शरीर असम रहना क्षेत्र के एक क्षेत्र के मही हो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान हो तीसरी बात कहना ये तो क्षेत्र और क्षेत्र ज क्षेत्र के तो मही हो ये सिद्ध हो गया आगे ये दोनों का जो ज्ञान है ये त्ञान मेरा ज्ञान मुख्य ज्ञान यही ज्ञान है क्षेत्र क्या है क्षेत्र के क्या इसका विभाग करके देखना क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग होने के बाद क्षेत्र के मेरे स्वरूप होता है जब तक क्षेत्र के साथ में विभाग नहीं हुआ क्षेत्र के का तब तक वो क्षेत्र के भिन्न माना जा रहा है और उसका विभाग हो जाता है पृथक हो जाता है तो उस स्थिति में मेरा ही स्वरूप होता है मेरे से भिन्न नहीं होता ये तीन बातों को बताना है यहाँ क्षेत्र के स्वरूप क्षेत्र के का स्वरूप और विज्ञान जिस विज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्र का भेद हो जाता हो क्षेत्र क्षेत्र का जब निरूपण कर लेंगे तो खो जाता है प्रातिभाषिक है में देखा अज्ञान काल में होता है जब तक नहीं जानते हैं तब तक उसके सत्ता है जब जानते हैं तो सत्ता ना समाप्त तो हो जाती है अस्तित्व ही समाप्त तो हो जाता है, क्षेत्र का स्वरूप ऐसा है कल्पना है सारी है कल्पित पदार्थ जब तक अज्ञान है तब तक ही जीवित है ज्ञान काल में समाप्त है वो इसका तो स्वरूप ही समाप्त तो हो जाएगा क्षेत्र का तो और क्षेत्र का मेरे स्वरूप हो जाएगा इसलिए एक अभिवादित सिद्ध हो तो जाएगा यही त्रयोदश अध्याय का तात्पर्य यही है इधम शरीरम करके कहा था इधम प्रथम श्लोक में इधम शरीरम कौनते य क्षेत्रवृत्ति विधि इत्यादि श्लोक उपदिष्ट से इत्यादि श्लोक दो श्लोक में कहा है इदम शरीरम कौनते येत्री यथज व्यतीतम प्रभाव क्षेत्र तद विधान क्षेत्रज्ञम चाभिमान विदि सर्वक्षेत्र स्वरत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ये दोनों का जो तो ज्ञान है पृथक करना ये त्ञान दो श्लोक में कहा हुआ जो वस्तु तीन वस्तु हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और उन दोनों का ज्ञान तीन वस्तु है यहां इधम शरीर इत्यादि श्लोक को उपदिष्ट इत्यादि दो श्लोकों में उपदेष किया गया जो वस्तु है तीन वस्तु दिखाई पड़ते हैं क्षेत्राध्याय अर्थ इसमें क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग है ये कौन सा योग है क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग करना यहाँ क्षेत्र कितना अंश है क्षेत्र के क्या है ये विभाग है ये क्षेत्र वाला अध्याय लेना अभी क्षेत्रज्ञ वाला अध्याय आगे आएगा इसी का दो अध्याय समझना क्षेत्राध्याय क्षेत्रज्ञाध्याय है क्षेत्राध्याय का अर्थ है यहां उसका जो विषय है मैं अध्याय दो, दोनों में लगा देना क्षेत्राध्याय क्षेत्र अध्याय का अर्थ है विषय है संग्रह श्लोक क्षेत्र के लिए संग्रह करने वाला श्लोक आ रहा है कितने अंश क्षेत्र है यहाँ क्षेत्र कितना होता है क्षेत्र अंश कितना है अक्षेत्र क्या है यह दो बात को जानना है तो क्षेत्र क्षेत्राध्याय क्षेत्र जो क्षेत्राध्याय क्षेत्र अंश वाला जो वस्तु है उसका संग्रह करने वाला श्लोक है आगे तृतीय श्लोक जिसका संग्रह करेगा किसका क्षेत्र का वो संक्षेप में बोलेगा क्षेत्र क्या क्या है किसको किसको क्षेत्र मानना है संक्षेप में बोलेगा अयम उपनिषद अयम श्लोक तृतीय श्लोक उसके लिए जाता है विस्तार तो होगा चतुर्थ पंचम क्षेत्र का विस्तार होगा पहले संग्रह वाक्य आएगा संग्रह रूप तृतीय श्लोक आएगा क्षेत्र के बारे में संक्षेप में बोलेगा एक कहा तत्म इत्यादि शब्दों से कहा तत् क्षेत्र यज्ञ अदृत यज या इत्यादि श्लोक आने वाला है तृतीय तृतीय श्लोक में इत्यादि कहा कि माने क्षेत्राध्याय का जो, जो अर्थ विषय होता है उसके जो संग्रह रूप श्लोक आएगा क्षेत्र के विषय में संक्षेप में कहने वाला श्लोक तृतीय श्लोक है और विस्तार से कहेंगे चतुर्थ और पंचम श्लोक क्षेत्र के बारे में संग्रह श्लोक है कहा इत्यादि व्याख्या व्याचिक तृतीय श्लोक व्याख्या करना स्थाय अभिभाषिकार को तत्मृत्य इत्यादि श्लोक आने वाला है उसकी व्याख्या करना है उसका व्याख्याचित व्याख्यास उसके संक्षेप यहां रखना बताना तृतीय श्लोक में संक्षेप व्याख्या करना स्टाइल क्षेत्र का उस क्षेत्र के संक्षेप में बताना यह जिसकी व्याख्या करनी है पहले संग्रह से कहना उसके बाद विस्तार करना संग इसलिए संग्रह रूपे क्षेत्र का कथन करते हैं तृतीय श्लोक में कहना है ठीक है कहते इसको कुत्र संग्रह उक्ति है संग्रह का संक्षेप तृतीय श्लोक कहना कहा आपने क्षेत्र क्षेत्र के जितने विषय होते हैं उसके संक्षेप में बताना तो, कहा उपयुक्त तो होगा यह कहा तथा व्याख्या करना जो स्टाइल संक्षेप में कहना तो कहां व्याख्या करना क्या है? तृतीय श्लोक के व्याख्या करना है चतुर्थ पंचम है व्याख्या करना जो इष्टा है उसी का उसी का यहां संग्रह रूप से तृतीय श्लोक में रखना ठीक है जिसको व्याख्या करनी है पहले संक्षेप में बोलना उसके बाद विस्तार करना जो सुलझे हुए वक्ता होते हैं यही काम करते हैं पहले संक्षेप में बोलते हैं और बाद में विस्तार करते उसको प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम संग्रह उक्ति करें ज्ञान की सुकृत अनायास ज्ञान हो जाए इसलिए पहले संक्षेप में बोला जाता है हाँ यही वस्तु का विषय होना है ये वस्तु विषय बनने वाले ये तो संग्रह आना चाहिए तब बात में समझेगा विस्तार से है प्रतिपत्ति माने ज्ञान ज्ञान के सुखरता के लिए ही संग्रह उक्ति अर्थवत्ति सं, संक्षेप में कहना अर्थशाली हो जाता है संक्षेप में बोलेंगे क्षेत्र के विषय में संक्षेप से बोलेंगे तृतीय स्तर में विस्तार करेंगे चतुर्थ और पंचम में अर्थ आगे कहे जाने वाला जो विषय है क्षेत्र के विषय में आगे चतुर्थ और पंचम में कहना होगा स्रोतों मन समाधार्थम समाधान अर्थ होगा श्रोता के मन को एकाग्र कराने के लिए मैं जो कहने जा रहा हूं सुनो और अवधारण निश्चय करो उसको अवधारण करो ये कहने के लिए सूत्रित तो वाक्यार्थों बाय विवरण प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा अक प्रत्याह कहते हैं संक्षेप में कहा गया जो वाक्य होगा यहां तृतीय श्लोक में फ्रंथ के क्षेत्र के विषय में उसी के यहां उसी के विवरण व्याख्या का प्रतिज्ञाओं के लिए अग्वितया निर्देश इत्यादि भाष निर्द शरीरमी पैल उद्योग कहा गया था शरीर शब्द से कहा था जिसको इदम शरीर कौंत शब्द से शरीर शब्द लिया गया था इत्यादि कहना है पैल श्लोक है त्रम यदिप यद्वि यत सचो यसे शृणु तक्षेत्र यदृक् यद्कारी यत सचो ये श्रृणु त क्षेत्र जो पूर्वक तो जो क्षेत्र तो है ना तो शरीर शब्द से कहा क्षेत्र है इदम शरीर कौंते येत्र विधीये पूर्व में जो प्रथम श्लोक में क्षेत्र शब्द से कहा था शरीर को ही कहा था क्षेत्र शब्द से है क्षेत्र वो जो क्षेत्र है पूर्वोक्त क्षेत्र प्रथम श्लोक में कहा गया क्षेत्र वह क्षेत्र यज्च जो है वह क्षेत्र जो है सावधान से सुनो बोलते हैं उसके विषय जो है यज्ञ जो है वह क्षेत्र यादृत जिस प्रकार है क्षेत्र जिस प्रकार होगा मारे कितने यहां पर वस्तु हैं इस क्षेत्र में यादृत प्रकार मारे कितने क्षेत्र है बताना संभव नहीं आनंद योनिया है उसमें असंघ्य प्राणियाँ प्रत्येक में कहाँ तक तो इस क्षेत्र शरीरों को बता रहेंगे प्रकार बता दिया जाता है इतने प्रकार है माना जाता है तो शरीर में कितने प्रकार के मटेरियल है वही बताएंगे कौन कौन है मिलकर के क्षेत्र कहा गया है इसको यही बताना है जैसे दिल्ली अथवा बंबई आदि बड़े शहरों में वहाँ के जो मेहर होंगे जो भी होंगे उनको पूछा जाए यहाँ कितने मोड़ हैं वो बता पाएंगे एक नहीं बता सकते तो विवेकी तो होगा यहीं से बता देगा चाहे दिल्ली हो चाहे बंबई हो कलकत्ता दो ही मोड़ होते हैं दाया और बाया प्रकार बता दिया जाता है मोड़ असंख्य है दिल्ली बंबई और कहां तक गिनेंगे कितना संभव वहां के मेयर को भी पता नहीं होगा कितने मोड़ होते हैं नगरपालिका महानगरपालिका का अध्यक्ष है उसको भी पता नहीं होगा किंतु बुद्धिमान व्यक्ति यहीं बता देगा कहीं भी जाओ दो ही मोड़ होते हैं दाया है ऐ इसी प्रकार यहां भी है असंख्य प्राणियों का कहां तक गिनेंगे असंख्य शरीर है मैं थूल जगत और असं है यहां तक गिनेंगे तो उनके प्रकार बता दिए इतने प्रकार के यहाँ लगे हुए हैं शरीर में बोल रहा है तत्म वो जो पूर्वम कहा गया क्षेत्र है यज जो है वो क्षेत्र एक जो है और जिस प्रकार है ये ये क्षेत्र जिस प्रकार का होगा क्षेत्र शरीर है क्षेत्र मान शरीर क्योंकि शरीर को जानेंगे क्या क्या चीज ब्रह्मांड में पाया जाएगा हाँ यह मुंडे सब ब्रह्मांडे ऐसा बोलते हैं जो शरीर में वही ब्रह्मांड में पूरे में यही और कुछ नहीं है सारे क्षेत्र जितते हुए ब्रह्मांड में यही यहाँ जीतने होंगे सब में जितना ही मिलेगा चाहे ब्रह्म जाओ कहीं भी जाओ यही मिलना है शरीर अंग में वही मिलना है यह पिंडे सब ब्रह्मांड ऐसा कहते हैं पिंड मान ये जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है इस तो तत् क्षेत्र बहुत जो क्षेत्र है यक्ष जो है यह क्षेत्र और यादृश जिस प्रकार है यदि विकारी इसमें जो विकार होता हो ये विकार वाला है जिससे जो विकार कार्य होता हो जिससे जो कार्य होता हो वो भी बताऊंगा माने क्षेत्र में कुछ ऐसे हैं तीन प्रकार के क्षेत्र भाग तीन प्रकार का होगा एक तो अविकृति है किसी के विकार नहीं है और सात जो है विकृति और प्रकृति दोनों तीनों दोनों बनते हैं और सोलह केवल विकृति विकृति है जो चौबीस तत्व सांख्य लोग गिनते हैं उसी प्रकार का क्षेत्र है चौबीस तत्व में जाएंगे यदि विकारी माने उन्होंने कैसे कहा हुआ है मूल प्रकृति अविकृति ही कहते हैं मूल प्रकृति तो अविकृति किसी का कार्य नहीं हो मूल प्रकृति कारण है कार्य नहीं है सप्तक प्रकृति विकृति कहते उसका आगे सात महतत्व अहंकार पंचतन मात्रा कितने में सात हो गए ये प्रकृति भी है विकृति भी है मूल प्रकृति से महत्व पैदा होगा और महत्त्व से अहंकार पैदा होगा तो महत्त्व तो कार्य बना मूल प्रकृति कारण बन गया अहंकार का इस प्रकार अहंकार जो होगा मैं महत्त्व का कार्य और पंचतन मात्रा का कारण पंचभूतों का कारण वो ऐसा हो जाता है आगे पंचभूत और होने के पश्चात क्या होगा सोलह विकार पैदा हो जाएंगे एगारह इंद्रिया और पंच विषय रूपाधि विषय ये केवल विकृत कार्य ही इनसे कुछ होता नहीं है विषय बनने के बाद विषय से कुछ नहीं होता वो विषय को पंच शरीर है यही बताएंगे आगे इत्यादि जो चौबीस कहा है महान प्रकृति चौबीस कहा हुआ है वही यहां यह भी कहना है यद्विकारी जो जो विकार वाला होगा जिसमें कार्य हो जो कार्य जिसमें होगा उसको विकार विकारो ऐसे अस्तित विकारी जो विकार वाला है यथ जिससे हो हो तो यह होता है ये क्षेत्र जिससे बनता है किसे बनता है बोल कहा तो प्रकृति है या अव्यक्त शब्द बोलेंगे महाभूताने अहंकार हो अव्यक्त शब्द बोलेंगे या तो जिससे होता है य माने जो कार्य होता है ये पांच वस्तु को यह कहा जाता है ये पांच वस्तु संक्षेप में है क्या क्या है यज्ञ याद्रिक यदिकारी यत, ये, ये, ये, ये, ये पांच है जो है ये क्षेत्र जो है और या, याद्रिक माने जिस प्रकार है और यदिकारी मान जो विकार वाला होगा इसे जो होगा और तीसरा होता है यथस्थ जिससे यह होता है पंचमय जिससे होता है यह और यत् मान जो कार्य होता है यथ कार्य यथा कारणात जिस कारण कार्य होता है ये पांचों बातों को हम यहां बताएंगे वो कहना चाहते हैं क्षेत्र के यही होते हैं मूल कारण ये पांच हैं जो क्षेत्र कहा गया था ये पांच मिलकर के क्षेत्र बनता है जो ये क्षेत्र है जिस प्रकार है जो विकार वाला जो कार्य वाला है जिससे होता है जो होता है ये पांच है और सच यभाव जो क्षेत्र के शब्द से कहा हुआ सह पद से पूर्वोक्त है पूर्व कहा जो क्षेत्र के कहा था जो प्रभाव वाला होगा जिस पर क्या प्रभाव है उसको आगे त्रयोदश श्लोक से लेकर के मान सप्तश अष्टादश श्लोक तक बताएंगे त्रयोदश तेरहवें श्लोक से अठारहवें श्लोक तक सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिशिर मुखम सर्वतः श्रुतिमलो के सर्वम सम व्याप्य तिष्ठि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जित ऐसी विरोधी बातें करेंगे अशक्त सर्वितइव निर्गुण गुणभक्तृच बहिंत भूतानाचर चरम चूक्ष्म तद विज्ञम दूरत्म चांदी के तत् चा अविभक्त भूतेषु विभक्त चित भूतभर्तृत ग्रशिषु प्रवेश ज्योतिषाप्योति तमस पर ज्ञान जेय ज्ञानगमन हृदय विपश्वल क्षेत्रा प्रभाव क्षेत्र मैनेविशेष सबेष दोपे दिखाएंगे औपाधिक रूप से सविशेष है सर्वतः पानी पादम सारे हाथ पैर के द्वारा चल रहा वो वास्तव में उसका हाथ पैर है ही नहीं इत्यादि चेता जो कहा था पानी पा दो जब उन्होंने घीरा वाली ऐसी बात है सर्वतः पानी पादम तब ऐसा है हाथ पैर वाला है वो जय वस्तु ऐसा आत्मा के बारे में कहा वो क्षेत्र के बारे में माने औपाधिक रूप से पानी पा हाथ पैर वाला दिखता है किंतु वास्तव में उसका हाथ पैर नहीं है सर्वतम सर्वतुति मल लोके सर्वम सारे के सारे कान वाले हैं वो वो सुन रहा है सबके बातें सुनता है किंतु उसका कान नहीं है वास्तव औपाधिक रूप से एक कान से का इसी कान से सुनता है वो इत्यादि सर्वेंद्रिय सभी को इंद्रियों को गुण का आवाज़ देता है चैतन्य शक्ति का आवाज देता है किंतु तो सब गुण निर्गुण है वो निर्गुण होता हुआ गुणाभास देने वाला विरोध इसका है हमारे ज्ञान और अज्ञान को लेकर के सर्वेंद्रिय विवरत कोई इंद्रिया नहीं है उसमें वास्तविक सब गुणों के द्वारा देखा जाता है उसको जाना जाता है किंतु वो उसका गुण नहीं है अविभक्तम तो भूतेश माने अविभ स्वरूप उसका एक ही है विभक्ता नहीं है किन्तु विभक्तम विभक्ता विभक्ता जैसा होकर के दिख रहा है वो प्रभाव इसका है सचा प्रभाव वस्तु वो प्रभाव जो क्षेत्रज्ञ यह प्रभाव वाला है आगे त्रयोदश सुल क्षेत्रज्ञ के प्रभाव का विषय ज्ञान होगा आपको क्षत्र का स्वरूप तो यही होगा आगे जाके बोलेंगे यम ये तत्प्रवक्ष्यामी यज्ञा अमृत मैं उस गेय को बताऊंगा जिसको जान करके अमृत अमर भाव को प्राप्त हो क्या है यह हम यह तत्पक्ष्यामी यज्ञातवामृत अनादि मत परम ब्रह्म न सत्ता न सोलते कार्यकार से रही तो सत्य कार्य असत कारण दोनों से रहता है उसको किसी का कार्य भी नहीं किसी का कारण भी नहीं वस्तु तो होता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप हो होता है ऐसा बताने के बाद में फिर औपाधि रूप से सारा दिखाते हैं क्षेत्रज्ञ क्षेत्र जो प्रभाव वाला होगा वो बताऊंगा सब तत्समा से मैं श्रुणु कहा वह संक्षेप से बताऊंगा भाई क्षेत्र के विषय में संक्षेप से कहूंगा विस्तार तो हो नहीं सकता और क्षेत्र के बारे में जो प्रभाव वाला है वो क्षेत्र क्या उसको मैं संक्षेप से बताऊंगा सुनो सुन करके सावधान हो जाओ सुनो उसको निश्चय करो क्षेत्र क्या है क्षेत्र के क्या हो ये कहा भगवान में यह निर्दिष्टम जो पहले उपदेश हुआ है जिसका निर्देश हुआ है उपदेश हुआ है इदम शरीरम इत्यादि शब्दों के द्वारा इदम शरीरम कौन थे यह कर कहा था इदम शरीरमिति तत्श्दे रह शब्द है उस उसकेश क्षेत्र के साथ तत्म में आयो तत्श है शरीर को लेना वो शरीर रूपी क्षेत्र ही अर्थ होगा तत्म में तत्शब का अर्थ करना कहा था पहले उपदेश हुआ उसी कोई तत्व तत्शब्द है ना परामर्श उसी शरीर को तत्शब्द के द्वारा तत्शब्द के द्वारा उसी को लिया जाता है तत्शब तो सर्वनाम है पूर्व परामर्श का पूर्व उसी को तत्श यज्ञ इधम निर्दिष्टम जो उपदेश हुआ क्षेत्र है ना शरीर रूप से जो निर्देश हुआ है यज्ञ का अर्थ लेते हैं इदम निर्दिष्टम क्षेत्र जो पूर्व में कहा गया जो क्षेत्र है उसी को क्षेत्र तत्व वो क्षेत्र कैसा है तो कहते हैं याद्रिक जिस प्रकार है यादृशम शोक यही धर्म है अपने धर्मों के द्वारा जैसा होगा क्षेत्र क्या क्या धर्म है इसमें है क्षेत्र में अपने के द्वारा जिस प्रकार होगा क्षेत्र छह शब्द है छह शब्द जो पांचों को समुचय करने के लिए यादृक चिकारी यथा या तीन बार चकार आया हुआ है श्लोक में सबको समुच्चय करना पांचों को समुच्चय करना है पांच क्या क्या है यज्ञ यादृक च यदिकारी च यथश यज्च ऐसा लगाना है पांच है ये क्षेत्र का स्वरूप जो है जिस प्रकार है जो जो कार्य वाला है जो कार्य इसमें होगा और जिससे होगा ये और जो होगा इत्यादि पांच बातों को समुच्चय करने के लिए सरकार है क्यों द्व समारोह लगा दिया है सरकार समुचया के लिए बोल दिया यद तीसरा नंबर पर आ जो विकार वाला होगा यह माने जे जो जो कार्य जिससे होता हो यहाँ सभी से सभी कार्य नहीं है जैसे मूल प्रकृति है महत्त्व कार्य होता है और महत्त्व से अहंकार कार्य होता है और अहंकार से पंचतन मात्रा कार्य है पंचतन मात्रा से ये जो विकार सो, एकादश इंद्रिय पंच विषय ये है, होते हैं माने चौबीस तत्व जैसे आंखें ने कहा है प्रकृति अंश का यही यहाँ पर इंद्रपुण है इस प्रकार है यदि यो विकार हो जो विकार होगा जिसका उसको यदि बोला हुआ है तद तो यदिकारी कहा यह तो यथश्चयत है यथ मानी इसमें यद कार्य में उत्पादित जिससे जो कार्य उत्पन्न होगा यथश्चय जिससे माने जिससे जो कार्य होगा सभी से सभी कार्य नहीं है बोल प्रकृति से एक ही कार्य कौन कार्य महत्व है महत्व से तो महत तो एक ही कार्य होगा उसका अहंकार अहंकार का पांच कार्य होगा पांच कार्य है पंच महाभूत सूक्ष्म भूत, भूत कार्य उनका सोलह कार्य है भूतों को परस्पर मिल करके इत्यादि जिसका जिससे जो कार्य होता है कहा वाक्य से ऐसा और तो पूर्वों का जो क्षेत्र के था उसको भी लेना है क्षेत्र का स्वरूप का संक्षेप में हो गया और आगे क्षेत्र के बारे में सचा यो प्रवाह से प्रभाव से ही ना सचा क्षेत्रज्ञ सपद से क्षेत्र पूर्व में कहा हुआ क्षेत्रज्ञ है जो वो उपलिंग में है क्षेत्रम तो नकुम सकता यदिकारी आदि सब नकुंस कर दिया अब सच UH, यत प्रभाव सका सारे वो क्षेत्र जो है पूर्व में कहा वहा निर्दिष्ट जो क्षेत्र के शब्द से कहा गया था प्रथम अध्याय में और द्वितीय अध्याय में द्वितीय और प्रथम शब्द में कहा होगा प्रभाव जो प्रभाव वाला होगा क्या प्रभाव है इसके बाद वो त्रविधा श्लोक से कहेंगे उसके प्रभाव में व्याख्या करेंगे क्षेत्र के कारण ये प्रभाव उपाधि कृतार उपाधि के माध्यम से होने वाली शक्तियां जिसकी है जैसे सर्वत पानी पाता उपाधि के द्वारा सर्वत्र हाथ पैर वाला होकर चल रहा हो तो वास्तव में हाथ पैर नहीं उसके ऐसे प्रभाव वाला, वाला, वाला हो हाथ पैर न होने वाला व्यक्ति हाथ पैर इतना बड़ा प्रभाव कान नहीं सर्वत्र कान वाला होकर इतना सुन रहा है सारे बातें ऐसी इत्यादि बताएंगे आगे पांच श्लोकों में उसका प्रभाव वर्णन करेंगे त्रयोदश से लेकर अष्टादश तक स यह प्रभाव सका कहा तत् क्षेत्र क्षेत्र ज्ञर याथात्म और वो दोनों क्षेत्र और क्षेत्र के यथार्थ ज्ञान जो कहना है क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान यत ज्ञान तो मम कहा हुआ है तीप्त स्वल्प कहा हुआ है यह ज्ञान मेरा ज्ञान है कहा हुआ उत्कृष्ट ज्ञान है यथा विशेषतम जिस प्रकार से दो विभाग करके ज्ञान होना है ये क्षेत्र है यह क्षेत्र के है दो विभाग करना यहां एक ही होकर के चल रहा है तो हम मनुष्य आदि बोल रहा है कंध दो भाग है एक जानने वाला है एक जाने जाने वाला है तो क्षेत्र क्षेत्र यथार्थम जो यथार्थता है क्षेत्र के यथार्थता कितनी है क्षेत्र का कितना है यथा विशेषतम जिस प्रकार से कहा हुआ है विश्लेषण लगाया समाज है ना संक्षेप है ना से सुनो भाई विस्तार हो नहीं सकता संक्षेप में ना मैं मामा वाक्य था मैं माने मेरे वाक्य से भगवान कह रहे मेरे वाक्य से सुनो सुनो मान श्रुत्वा अभार है सुनकर के इतने मात्र नहीं निश्चय करना ये क्षेत्र है ये क्षेत्र क्या है ऐसा समझना केवल सुन करके रखना नहीं अभारण करना निश्चय करना ये भगवान का कहना है समय हो गया है यही रखते फिर करते ओं पूर्णम पूर्णमद पूर्णा पूर्णम दश्यते पूर्णश पूर्णमाय पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शा